शिवानंद स्मृति संग्रह महापुरुष जी की स्मृति स्वामी ईशानंद 1912 ईस्वी में कलकत्ता आने पर मुझे प्रथम बार महापुरुष महाराज का दर्शन हुआ था अपने देश ग्वालपाड़ा में 1909 ईस्वी में श्री श्री तथा स्वामी शारदानंद महाराज का दर्शन लाभ हुआ था पर श्री ठाकुर के अन्यान् त्यागी संतानों का दर्शन 1912 सौ ईस्वी में बाग बाजार स्थित श्री के भवन में आने पर ही हुआ था इस प्रकार आठ नौ महापुरुषों के दर्शन लाभ का सौभाग्य प्राप्त हुआ था परंतु पूज्य पाद शारदानंद जी महाराज और पूज्य पा शिवानंद जी महाराज के साथ ही अधिक घनिष्ठता होने से मुझे उनके स्नेह लाभ का अवसर मिला था श्री के देश के मनुष्यों को वे दूसरी ही दृष्टि से देखते थे हमें देखने पर उनके मन में श्री श्री की ही स्मृति का उदय होता था इसी कारण हम लोग दूसरे भक्तों की अपेक्षा अधिक स्नेह प्यार पाते थे 1918 सौ ईस्वी में गंगा सागर दर्शन के बाद अस्वस्थ हो जाने से शरद महाराज अर्थात स्वामी शारदानंद जी की चिट्ठी ले जाकर मुझे बेलूर मठ में कुछ दिन रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ उस समय पूज्यपात बाबूराम महाराज का शरीर त्याग हो चुका था तब से महापुरुष महाराज ही मठ के कामकाज का प्रबंध करते थे दोनों समय ठाकुर मंदिर में बहुत समय तक ध्यान करने के अनंतर महापुरुष जी अपने कमरे में जाते थे हम लोग भी जब ध्यान के बाद उन्हें प्रणाम करने जाते थे विशेष रूप से प्रतिदिन प्रातःकाल उनके पास जाने पर वह बहुत ही प्रेम से सबसे कुशल प्रश्न पूछने तथा श्री ठाकुर श्री श्री और स्वामी जी की बाद की बातें बताते थे उसी प्रसंग में अपने दक्षिणेश्वर निवास तीर्थों में भ्रमण तथा हिमालय में तपस्वी जीवन की घटनाएं बताकर वह हमारे मन में त्याग वैराग्य श्री श्री ठाकुर के प्रति अनन्य शरणागति और भक्ति भाव जगा देते थे मुझे देखकर एक दिन महापुरुष जी ने कहा इस समय मठ में तथा आसपास के ग्रामों में मलेरिया ज्वर हो रहा है बहुत सावधानी से रहना बेटा ठंड न लग जाए आश्चर्य की बात है कि दूसरे दिन ठंड लगकर मुझे जर आ गया इस कारण मैं दूसरे दिन प्रातःकाल उन्हें प्रणाम करने नहीं जा सका कुछ क्षणों के बाद वह स्वयं भी कुछ बिस्कुट लेकर मेरे बिछौने के पास आए और मेरे सिर तथा छाती पर हाथ फेरकर दूध और बिस्कुट का प्रबंध कर दिया देवेन महाराज को मेरी देख करने का भार देकर वह अपने कमरे में चले गए उन दिनों देवेंद्र महाराज रुग्ण साधु ब्रह्मचारियों के हृदय से सेवा करते थे चार दिन ज्वर के बाद मैं अच्छा हो गया अपने शक्ति के अनुसार मठ के कामकाज करता और दोनों समय महापुरुष के कमरे में जाकर उन्हें प्रणाम करता था एक दिन मुझसे उन्होंने पूछा यहाँ मजे में होना मैंने उत्तर दिया श्री श्री ठाकुर के स्थान में आप लोगों के साथ बहुत ही अच्छी तरह हूँ इस पर उन्होंने बहुत जोर देकर कहा क्या यह केवल श्रि श्री ठाकुर का स्थान मात्र है श्रिशि ठाकुर यहाँ साक्षात विराजमान है दक्षिणेश्वर में हम जिस तरह उनके पास रहते थे और बैठकर बातचीत करते थे यहाँ भी उसी तरह उनकी उपस्थिति से हमारे मन प्राण आनंद से परिपूर्ण हो हो जाता है बेटा तुम लोग जयराम भाटी में माँ के पास रहकर जिस प्रकार उनकी आज्ञा से काम करते थे और वैसे काम करके तुम्हारा समय आनंद से बीतता था यहाँ भी उनकी सेवा के लिए जो कुछ काम करते हो उससे आनंद ना होगा अवश्य ही आनंद होगा संसार में लोग भोग वासना के पीछे दौड़कर दिन रात दुख कष्ट और अशांति भोगते रहते हैं उनके अपेक्षा तुम लोग कितने अधिक भाग्यवान हो कि श्री ठाकुर के स्थान में सदा उन्हीं के काम काज करते हो और उन्हीं के पास रह रहे हो सभी काम उन्हीं के हैं उसे इसे अच्छी तरह समझ लेने पर आनंद में ही रहोगे यह बहुत ही आनंद और शांति का स्थान है और यहाँ श्री श्री ठाकुर सदाविराज रहे हैं एक दूसरे दिन प्रातः काल उनके पास जाने पर उन्होंने मुझसे कहा देखो कल रात को शरत महाराज ने समाचार भेजा है कि आज शाम को चार बजे मां राधु को लेकर यहाँ आएगी सोनार बागान बेलूर मठ के उत्तर बाग वाले मकान में आकर ठहरेंगी राधू बीमार है उसे कलकत्ते के गाड़ी घोड़ों का शब्द और लोगों का हल्ला गुल्ला सहन नहीं होता इसलिए माँ उसको लेकर इस एकांत स्थान में कुछ दिन रहेंगे तुम लोग वहाँ के कमरों को धो पोछ कर साफ कर रखो उनके कथनानुसार हम लोग सोनार बागान में जाकर वहाँ के कमरों को साफ़ कर रहे थे इतने में वह स्थान स्वयं वहाँ पहुँच गए और सब कुछ देखकर उन्होंने हमें अनेक प्रकार के उपदेश दिए दोपहर के एक बजे सब काम समाप्त हुआ हम लोग श्री श्री के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे इतने में खबर आई कि माँ का आना नहीं होगा क्योंकि आगे स्वामी विवेकानंद जी का उत्सव है उसमें रोज घंटा घड़ियाल बजने तथा उच्च स्वर से स्त्रोत्रदि तो का पाठन पठन राजू सहन न कर सकेगी इस कारण श्री श्री राधु को लेकर निवेदता स्कूल के बोर्डिंग हाउस में चली गई किंतु श्री श्री के प्रति महापुरुष जी की श्रद्धा भक्ति का विराम नहीं था दो एक दिन के बीच प्रातःकाल वह मेरे द्वारा कुछ फल फूल साग सब्जी आदि बाग बाजार स्थित श्री श्री के स्थान पर भिजवा देते थे और श्री श्री को की खबर लाने के लिए कहते थे इसके बाद मठ में स्वामी जी का उत्सव हो गया दूसरे दिन तीसरे पह एक ब्रह्मचारी श्री श्री की आज्ञा के अनुसार उद्बोधन कार्यालय से मुझे लेने आए और बताया कि श्री के साथ मुझे जयराम भाटी जाना होगा महापुरुष महाराज ने यह सुनकर आनंद से मुझे श्री श्री माँ के पास भेजा रास्ते में मुझे कष्ट न हो इसलिए शीत में व्यवहार के लिए एक अच्छे चद्दर की मोटी चादर भी उन्होंने भेज दी खद्दर की मोटी चादर भी उन्होंने मुझे भेज दी इससे पहले उद्बोधन भवन में रहते समय अपनी जन्मतिथि पूजा के दिन जब श्री श्री भक्तों की पूजा ग्रहण कर रही थी तो उस समय उन्होंने मुझसे कहा आज विशेष दिन है तुम कुछ फूल लेकर अपने तथा जो लोग नहीं आ सके हैं उनके लिए मेरे पैरों पर अंजलि दो मठ से तारक नहीं आ सका उसके नाम से भी पुष्पांजलि देना तीसरे पर्व महापुरुष महाराज तथा अनेक साधु ब्रह्मचारी मर् से एक नौका द्वारा मां के भवन में श्री श्री माँ को प्रणाम करने आए महापुरुष जी ने एक बालक की तरह हाथ जोड़कर काँपते हुए श्री श्री माँ के श्री चरणों में साक्षराम प्रणाम किया और उनकी चरण ढूली लेकर उसी तरह पीछे हटते हुए आए श्री श्री माँ ने भी उनके सिर पर हाथ फेरते हुए आशीर्वाद दिया कोई बातचीत नहीं हुई किंतु वह दृश्य भाव की गंभीरता के कारण हमारे मन में अत्यंत मधुर स्मृति रूप से रह गया है बाद में शरद महाराज के कमरे में बैठकर कुछ फल मिठाई आदि खाकर सबको साथ लिए वह मठ लौट आए श्री के साथ जब मैं जयराम भाटी गया था तो महापुरुष ने कहा कह दिया था कि महीने में दो चिट्ठियाँ अवश्य लिखा करना कि श्री सि कैसी हैं और वहाँ का क्या समाचार है सारी बातें लिखना मैं भी उनकी आज्ञानुसार बीच बीच में शिष्य का समाचार उन्हें लिख भेजता था एक बार दुर्गा पूजा के कुछ दिन पूर्व बेलूर मठ के चार ब्रह्मचारी महापुरुष जी आदि किसी से कुछ न कहकर पैदल काशी जाने के लिए जयराम भाटी में शिशि के पास पहुंचे। उन दिनों उन लोगों ने शिशि को प्रणाम करके अपने संकल्प की बात जताई इस पर शिशि ने कहा तुम लोग मठ लौट जाओ और कुछ दिन कुछ दिनों तक श्री ठाकुर के लड़कों का सत्संग करो बाद में उनकी सम्मति लेकर किसी समय काशी आना किंतु उनका नेता अपने संकल्प में दृढ़ था उसने कहा नहीं माँ हम लोग मठ नहीं लौटेंगे मंत्र का साधन किम शरीर पातन पैदल काशी जाकर हम लोग तपस्या करेंगे लौट जाने की इच्छा बिल्कुल नहीं है दूसरे दिन वे पैदल रवाना हो गए इधर ठीक उसके दूसरे दिन मुझे महापुरुष महाराज की चिट्ठी मिली उन्होंने मुझे लिखा ब्रह्मचारी लोग संभवतः जयराम बाटी में श्रीषि माँ के पास गए हैं उन्हें मेरी बात कहकर शीघ्र मठ में भेज दो वे इस समय जाकर शिष्य माँ को परेशान कर रहे होंगे इसके लिए शिष्य माँ से मेरी ओर से क्षमा मांग लेना उत्तर में उन्हें लिखा दिख भेजा कि वे शिष्य की आज्ञा की अवहेलना करके काशी चले गए हैं मेरी चिट्ठी पाकर महापुरुष जी ने काशी के अद्वैत आश्रम के अध्यक्ष चंद्र महाराज को लिख दिया चार ब्रह्मचारी मां की आज्ञा का उल्लंघन करके काशी चले गए हैं उन्हें आश्रम में स्थान न देना वे बाहर रहकर तपस्या करें ब्रह्मचारी लोग वही करने लगे किंतु उनमें से एक भोलानाथ की उम्र कम थी देहाती लड़का था माधुकरी भिक्षा तथा रहने का स्थान न पाकर कातर भाव से सब कुछ जताकर उसने मां को पत्र लिखा ताकि काशी के अद्वैत आश्रम में रहने का स्थान मिल जाए उसकी चिट्ठी पाकर करुणामयी माँ ने महापुरुष महाराज और चंद्र महाराज को चिट्ठी लिखकर उसे रखने की इच्छा प्रकट की महापुरुष जी ने शिष्य मां का आदेश मानकर चंद्र महाराज को लिख भेजा कि भोलानाथ को अद्वैत अद्वैत आश्रम में रहने दें उन दिनों महापुरुष जी ने अद्वैत आदेश और निर्देश के अनुसार चंद्र महाराज अद्वित आश्रम के सभी कामकाज करते थे श्री श्री ठाकुर के सभी संतान श्री माँ के प्रति सदा श्रद्धा भक्ति रखते थे और उनकी आज्ञा मानते थे उस साल कुछ दिनों के बाद कलकत्ते के एक युवक भक्त ने जयराम बाटी आकर श्री श्री माँ के साधु होने श्री श्री माँ से साधु होने की प्रार्थना की माँ ने उसकी सारी बातें सुनी रात को श्री श्री माँ ने उस लड़के की बात उठाकर मुझसे कहा वह लड़का मठ में समृद्ध होना चाहता है मास्टर महाशय के मकान के पास ही अमहर्ष्ट स्ट्रीट में इसका मकान है घर में माँ भाई सब हैं मास्टर ने कहा है इतनी जल्दबाजी से साधु होने की क्या आवश्यकता है जो कुछ हो बाद में निश्चय करना किंतु मठ में तारक इसे खूब उत्साह दे रहा है मास्टर गृहस्थ आदमी है और तारक विशुद्ध साधु है श्री ठाकुर के उज्जवल त्याग का आदर्श लेकर चल रहा है आह साधु होना कितना भाग्य की बात है तारक ने ठीक ही कहा है गृहस्थी में एक बार फंस गया तो कितने आदमी उसके निकल उससे निकल आ सकते हैं इस लड़के के मन में शक्ति भी यथेष्ट है मठ में रहने का प्रबल आग्रह है पढ़ा लिखा भी है एकदम मूर्ख नहीं दूसरे दिन उस लड़के ने अपने इच्छा श्रीषि माँ को बताई शिषि माँ ने कहा बेटा तुम्हारी मनोवांछा पूर्ण हो तारक ने जो कहा है वह सत्य है वह तो बहुत भाग्य की बात है वह भक्त शिष्य माँ का आशीर्वाद लेकर मठ में असम्मिलित हुआ